gong <laughs> ga सूनयात्र यश रिपुन्द्र का महान सम्मान है यशोदा कहते मृगनाथ और ये इसमें शोम और ये उनके चले चंपागे शो चंपागे यशोदा कहते मृगनाथ सोना गुड़िया ससुन यशोदा आग चंपा बोलते हैं सुबह किस्मत लगा करना यहाँ भी है गुरुब्रह्मा सुना स्वरा नमः तस्मेंडला स्त्र तस्म श्री विष्णु त्रे श्यास देवी मा चक्ष नम शाम भा च मो भावा च नमश्या चा मेवाय शेवाम नाम स्तू हा ते गो जय सुर चले ग्रे ग दा दा, दे ज्ञान मेरा दो गैन देखा ज जायेरा मेघा जान मेरा जेल भाजपा <laughs> निध मधुरमुरलि मधुरमुरलिधुरी धीर ही मादी कारं कार गोकुलेकुल्व श्याम काम ब्रज जनमनो मोहनांगम नित्यम निवसतलभम ओ नम श्री परहंसास्वा चरणकमलचंदा भक्तजनमस निवास श्रीरामचंद्रा रागीशा से वदने लक्ष्मी से वक्षसी यस्ते हृदय संविद्यम भज विसर्गवसर्गा नवलक्षणलक्षाख्यम परा जगद्धाम मन मत ओ, ओ। पहले वेदांत सिद्धांत और भक्ति सिद्धांत में जो सिद्धांत मूलक थोड़ा सा अंतर है वो आपको सुनाते हैं अद्वैत वेदांत में ऐसा मानते हैं कि आत्मा आत्म साक्षात ब्रह्म है और जद्यपि आत्मा साक्षात अपरोक्ष है अपना स्वरूप ही है फिर भी अपनी पूर्णता अद्वितीयता ब्रह्मता के अज्ञान से इसको अपनी परिच्छिन्नता प्रतीत होती है तो अज्ञान का आदरण भंग करना नासमझी को दूर करना और नासमझी की जो जड़ है अपने को ब्रह्म न जानना अज्ञान उसको दूर करना आवश्यक है अपने को ब्रह्म न जानना अज्ञान है और अपने को जीव मानना ये भ्रांति है अज्ञान कारण है और भ्रांति कार्य है और भ्रांति बुद्धि में रहती है भक्ति सिद्धांत में ऐसा मानते हैं कि जीव और ईश्वर के बीच में कोई आवरण नहीं है न ज्ञान है न विद्या है न भ्रांति है केवल बहुमुख्य जो है विमुखता जो है ईश्वर से यही बीच में आड़े आती है तो इसके लिए या तो ईश्वर के तीव्र विरह का अनुभव होना चाहिए और या तो परिपूर्ण संयोग का अनुभव होना चाहिए तो ये गोपियों के जीवन में क्या हुआ कि दुस्सह प्रेष्ट ग्रह तीव्रताप धुता सुभा ध्यान प्राप्त चेताश्लेष निर्वृत् क्षीण मंगला तमे परमा जारबुद्ध्या संगता जहुर्गुणमय देहम सद्य प्रक्षीण बंधना परम प्रैष्ठ प्राण प्रैष्ठ प्रियतम श्रीकृष्ण का दुस्सहिरा हुआ असज्य हाय हाय हमारे प्यारे हमको नहीं मिल रहे हैं इससे हृदय में बड़ी पीड़ा हुई वेदना हुई तीव्र ताप हुआ तो कितना ताप हुआ और धुता शुभा तीनों लोक में अनादिकाल से अब तक पापियों ने जितने पाप किए हैं और उनका जितना फल दुख भोगने को मिल सकता है वे सारे दुख इकट्ठे हुए और गोपियों के विरह ताप को देख करके थरथर कांपने लगे बोले की त्रिलोकी के त्रैकालिक अनादिकालीन पाप का जो ताप है दुख है हम लोग सब मिलकर के भी इतना दुख नहीं दे सकते जितना दुख इन्हें श्री कृष्ण के बिरह में हो रहा है So, सारे पाप ताप जो हैं वो नष्ट हो गए ध्यान प्राप्त आचित आश्लेष है निर्वृत्तिया क्षीण मंगला और ध्यान में मिल गए श्री कृष्ण सो ध्यान प्राप्त जो श्री कृष्ण का आलिंगन है अच्छित आश्लेष है ऐसा आलिंगन जो कभी फिर टूटता नहीं छूटता नहीं इससे वो आनंद हुआ वो आनंद हुआ कि त्रिलोकी के जो त्रिकालिक पुण्य हैं, वो पुण्य सोचने लगे कि हम सब मिल करके भी इतना सुख कभी किसी को नहीं दे सकते तमेव परमात्मान मंजार बुद्धिया संगता यद्यपि उन्हें ज्ञान नहीं है कि यही साक्षात ब्रह्म है उनमें तो जार बुद्धि है परंतु न वस्तु तो शक्ति ही बुद्धिम अपेक्षते सगुण का यह नियम है कि वस्तु में जो शक्ति है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती माने यदि कोई आग को आग न पहचाने और उसमें हाथ डाल दे तो भी जल जाएगा अमृत को कोई अमृत न समझे पी ले तो अमर हो जाएगा और विश्व को न समझे और पी ले तो मर जाएगा तो ये जो वस्तुनिष्ठ शक्ति होती है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती जानो चाहे मत जानो वो तो अपना काम कर ही देती है इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति चाहे ए, स्वामी बुद्धि हो चाहे आत्म बुद्धि हो चाहे सख्य बुद्धि हो सखा नहीं ऐसी बुद्धि हो और चाहे पुत्र है ऐसी बुद्धि हो चाहे पति है ऐसी बुद्धि हो और चाहे हमारे यार हैं प्रियतम हैं ऐसी बुद्धि हो वस्तु शक्ति जो है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती अपना काम कर ही देती है तो भक्ति सिद्धांत के अनुसार नारायण ये जो भगवान से प्रेम है जाने अनजाने यदि जानकर ही प्रेम हो जान कर ही मिलने पर भगवान अपना काम करते तब तो किसी जीव को कभी भी जैसे तत्व ज्ञान होने से कल्याण हो जाता है वैसे हो जाता ये अवतार समय की मर्यादा ये है ये उसका उसकी विशेषता ये है कि कोई जान में अनजान में कैसे भी प्रेम करे उसका कल्याण हो जाता है अब चलो आपको न वस्तु तो शक्ति ही बुद्धि अपेक्षते अमृतवत विषवत अग्निवत अब आगे का प्रसंग आपको सुनाते हैं तो श्री कृष्ण ने पहले गोपियों को विरह दिया और फिर मिलन दिया यही भक्ति रस में बिना बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्टि स्नोते वस्ट बिना वियोग के संयोग का रस आता ही नहीं है आता भी है तो परिपुष्ट नहीं होता है अब श्री कृष्ण प्रगट हो गए और गोपियों ने उनको पकड़ा। किसी ने उनका हाथ कंधे पर लिया बायां किसी ने दायां किसी ने पांव पकड़ा और कोई हृदय से लग गई इस तरह से और कोई ध्यान करने लगे और कोई दूर से ही करके उनकी ओर देखने लगी कि हमको इतना क्यों सताया काचित भ्रुकुटिमा बध्य प्रेम संभ वो बला तो नारायणती वही क्षत कटाक्षेपी ही संदन छदा अब वो तो दांत से होठ दबा के और आंख टीढ़ी करके श्री कृष्ण को देखने लगी ये अधिकार महाराज गोपियों को ही है जो श्री कृष्ण पर क्रोध भी करें करे क्रोध भी परम प्रेम है ये प्रेम पत्थनम नाम का जो ग्रंथ है उसमें प्रेम नगर के जो चौसठ चौसठ धारा है चौसठ संविधान की धारा है प्रेम नगर की तो उनमें ये है महाराज वहाँ सत्य भी असत्य हो जाता है असत्य भी सत्य हो जाता है वहाँ क्रोध भी दुलार प्यार दुलार हो जाता है नारायण प्यार दुलार भी क्रोध हो जाता है उच्छिष्ट भी अनुच्छिष्ट होता है अनुच्छिष्ट भी उच्छिष्ट होता है ऐसी प्रेम नगर की उल्टी रीति है जो वहाँ देवी ने वहाँ वहाँ जैसे यहाँ आजकल अम्बेडकर के बनाए कानून चलते हैं ना उनकी प्रधानता में वैसे प्रेम नगर में मती देवी का तिरस्कार करके रती देवी के बनाए हुए जो कानून है वो चलते हैं ये रसिकोत्तंस की कहती है संस्कृत भाषा में अब तो महाराज गोपियों ने ले जाके और अपनी वही पुरानी ओर जिनको ओढ़े हुए थी जन्मे आंसू भी लगे थे नारायण दक्षस्थल के चंदन भी लगे थे नारायण व्याकुल हो करके जिस पे उन्होंने कहा लोटफोट की थी वही श्री कृष्ण के लिए दिखाई गया प्रेम में अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है ये प्रेम की मर्यादा है नारायण अब बैठ गए श्री कृष्ण उनके ऊपर किसी गोपी ने पाव पकड़ा किसी ने हाथ पकड़ा नारायण सब घेर के बैठ गए कि अब कहीं भाग के जाए नहीं गोपी पदार्थों गोपी गोपानाम अंगन एक स्फुटम जता श्रुति नादी मृत्यु रूपयी ही अन्य धार्यता नारायण गोपी शब्द का अर्थ होता है गोपांगना स्त्री नारायण परंतु इसका अर्थ वेद की रिचा श्रुति भी होता है इदा कुंदला आदि नाडिया भी होती है स्वतंत्रा चो हृदय आद्या वो भी होता है और ये जो हमारी मनोवृत्तिया हैं, वो वृत्ति भी इसका अर्थ होता है और सब ओर से भगवान नारी से भी श्रुति से भी और गोपियों से भी और वृत्तियों से भी गिरे उनके बीच में बैठे अब थोड़ी बातचीत होनी चाहिए केवल देखना देखना हो नाचना ही नाचना हो गा गाना हो नारायण का वो तो ठीक नहीं है थोड़ा संवाद की बातचीत भी होनी चाहिए गोपियों ने कहा कि कृष्ण हमारा एक प्रश्न है उस प्रश्न का समाधान करो नारायण ये बतरस भी एक प्रेम की लीला है बतरस लाल की मुरली धरी लुकाये श्री कृष्ण से बतरस करने के लिए उलझने सुलझने के लिए बांसुरी चुरा के रख दे अब सौह करे भावहनी हंसे देन कहे नट जाए कभी सौगंध खा जाती है कभी भावों से हंसती है कभी देने को कहती है कभी ना कर देती है नट जाए हम क्या जाने इस तरह महाराज बातचीत आपस में करने के लिए उलझना सुलझना ये भी एक प्रेम की लीला है गोपी ने पूछा कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दुनिया में जो भजतन भजन देखे जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले और न करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते हैं एक तन नो ब्रूही साधु भो हो श्री कृष्ण बताओ इनमें से बढ़िया क्या बात है प्रेम करने वाले से प्रेम करना न करने वाले से भी प्रेम करना या दोनों से नहीं करना श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि गोपियों जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो तो स्वार्थ तो ही कांतोद्यमाहित वो तो ऐसे हैं जैसे किसी मारवाड़ी के घर में ब्याह होए और उस, उसके यहाँ किसी ने चार लड्डू भेजे उसके यहाँ से चार लड्डू किसी के यहाँ गए तो वहाँ बही खाते में लिख लिया गया कि उनके यहाँ से इतनी वजन के चार लड्डू आए थे हाँ जब अपने घर में ब्याह पड़ा तब उतने ही वजन के चार लड्डू उनके घर में भेज दिए दे। ये तो स्वार्थ ही का लेना देना ये तो व्यापार है तो उसने प्यार किया हमने प्यार किया तो ये तो असली प्रेम नहीं है तो अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं कब वो कैसे होते हैं तो जैसे माता पिता है और बेटा प्रेम न करे तब भी उनके हृदय में प्रेम ही प्रेम रहता है जैसे संत हैं, उनसे चाहे कोई प्रेम करे कि न करे वो तो सबसे प्रेम ही करते हैं असल में जो सबसे प्रेम करता है उसी के हृदय में आसक्ति नहीं होती और जो किसी एक से प्रेम करता है उसका प्रेम परिच्छि होकर एक से राग और एक से द्वेष उत्पन्न कर देता है तो संत पुरुष जो होते हैं वो तो चाहे कोई प्रेम करे कि न करे सबसे प्रेम करते हैं तीसरी बात का उन्होंने उत्तर दिया कि जो दोनों से प्रेम नहीं करते हैं प्रेम करने वाले और न करने वालों से उसमें चार प्रकार के लोग होते हैं आत्मा रामा याप्त कामा ये गुरुद्रोह होते हैं जो समाधि में बैठे हैं आ, कौन तो है उनको पंखा झल गया जिसका पता ही नहीं है तो पंखा झलने वाले से प्रेम क्या करेंगे अच्छा और आप तकाम कोई वो है जो जागृत अवस्था में तो है लेकिन उन्हें अपनी पूर्णता का बोध हो गया है परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उन्हें भी किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं अब कोई बाबा जी है महाराज उसको कोई रोज रोज रोटी खिलाता है अब वो रोटी खिलाने वाले के प्रति यदि कृतज्ञ हो जाए नारायण और फस जाए वहीं, तो जो नहीं खिलाते हैं उनसे तो द्वेष ही हो जाएगा ना, इसलिए साधु बाबा लोग महाराज किसी की रोटी भी खाते हैं, प्रभेद पूजा भी लेते हैं लेकिन फसते नहीं हैं, आसक्त नहीं होते है आप तमाह आत्मा रामा ही आप और कुछ लोग कृतज्ञ होते हैं कोई उनकी कितनी भी सेवा करे कितना भी दे ले उसको मानते नहीं है तो वो तो अकृतज्ञ है पागल है अथवा उनकी नारायण है बड़े कृतज्ञ है बोले एक और होता है वो क्या होता है कि गुरु गुरुद्रोहा इति द्रोहा गुरु यथाश्य तथा द्रुजंती जो भयंकर अपराधी होते हैं नारायण वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं अब गोपियों ने एक दूसरे की ओर देखा और देख के इशारा किया कि ये कौन है आत्मा राम है सीता राम कहो ये तो गोपियों के पीछे पीछे भटकने वाले हैं। है क्या नारायण आप तो कामा परिपूर्ण ब्रह्म है कमाकन चोरी करते हैं नारायण पूर्ण ब्रह्म क्या है अच्छा तो बोले या कृतज्ञ इनको पता ही नहीं है और पता तो सब कुछ है इनको कि हम सब छोड़ छाड़ के इनके लिए आई हैं है तब ये कौन है कि चौथी ही कक्षा में ये मालूम पढ़ते हैं नारायण अब जब गोपियों ने ऐसे कहा तो श्री कृष्ण बोल पड़े ना हम तो सख्यो भज तो की जन्तु भजाम अमीशाम अनुवृत्ति जथा धनो लब्ध धने जनो लब्धने विन तचित्यन्यवृत न वेद एवंथोजितोक युवा मय्युवृत्त मैया भजता मूयुमाि प्रिया न पारहमद संयुजाम स्वधु कृत्यम बुधा पि वह भजन दुर्जर गेह श्रृंखला तुम साधु नाम हमारी तो स्थिति यह है कि हम प्रेम करने वाले से भी ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं करते हैं सो इसलिए कि जैसे किसी गरीब आदमी को एक हीरा मिल गया उसने बहुत प्रेम किया उससे लेकिन हीरा हीरा खो गया हीरा मिलने के पहले उसके हृदय में हीरे से प्रेम नहीं था चिंतन नहीं थी लेकिन मिल जाने के बाद चिंतन हो गया प्रेम हो गया अब वो महाराज जब हीरा खो गया तो उसकी ऐसी याद आई हृदय में कि दूसरा कुछ पता ही नहीं चलता है ये देखो ऐसा अध्यारोप हुआ नारायण की इसका अपवाद करना ही कठिन हो गया नारायण हीरा बीच में मिला था आया और चला गया अब उसकी से इतना प्रेम हो जाता है कि लोग उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं ऐसे एक बार मैं किसी को मिल लेता हूँ शकृत दर्शितम रूपा न एक बार मिल लेता हूं और फिर बिछुड़ जाता हूं तो मेरे लिए उसके हृदय में व्याकुलता आती है और जब व्याकुलता आती है तो उसका हृदय जो है मदाकार हो जाता है भगवदाकार हो जाता है सो तुम ये मत समझो कि हमने तुमको सताने के लिए अपने को छिपाया अंतर्धान किया हमने तो बाहर से तुम्हारे हृदय में घुस जाने के लिए और वहां विराजमान हो जाने के लिए अपने को छिपाया मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक छोड़ा और अब वेद माने परलोक छोड़ा हो लोक छोड़ा परलोक छोड़ा अपने स्वजनों को छोड़ा ए, मैं क्या जानता नहीं हूँ जानता हूँ गोपियों लेकिन ये तुम्हारा छोड़ना निष्फल ना जाए सफल हो जाए तुम्हारी वृत्ति भगवत हो जाए इसके लिए मैं अंतर्धान हुआ था और रही बात मेरी सुनना पा रहे हम नरव्य सही तुम लोग निष्कपट भाव से मेरे साथ मिली हो मेरे साथ जुड़ी हो नारायण मैं तो यदि अनंत आयु ग्रहण करके और तुम लोगों की सेवा करूं तो भी तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता ये तो तुम्हारा सद्भाव है जो हमको अपना ऋणी नहीं समझती हो और हमसे इतना प्रेम करती हो अब श्री कृष्ण की ये बात सुन करके के गोपिया तो सब आनंद में मग्न हो गईं जहुर बिरहजम तापम जो बिरह जनित ताप था उससे मुक्त हो गईं अब श्री कृष्ण ने राशक क्रीड़ा प्रारंभ की तत्रा गोविंद हो रास क्रीड मनोव्रत ही स्त्री रत्न नारायण तो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण ने रास लीला प्रारंभ की तो नारायण पहले जो रास प्रारंभ हुआ उसमें एक कृष्ण एक कृष्ण चारों ओर गोपियों की मंडली और बीच में श्री कृष्ण इसको नाट्य शास्त्र की दृष्टि से हल्लीसक नृत्य कहते हैं इस नृत्य की विशेषता क्या है कि चारों ओर जो सौ सौ नटी हैं वो घूम रही हैं और एक बीच में नट है और वो इतना फुर्तीला है नृत्य करने में कि सब गोपियों के साथ सब नटियों के साथ उसकी आँख मिलती जाती है और सबको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे साथ नृत्य कर रहा है चार ओर नटी और एक बीच में श्री कृष्ण नारायण ये देखो वृत्ति पर वृत्ति वृत्ति पर वृत्ति वृत्ति पर वृत्ति और बीच में सबके लक्ष्य सबकी दृष्टि के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण और ताल पर ताल और स्वर पर स्वर नारायण और सब ग्राम मूर्थना बिल्कुल ठीक ठीक और नृत्य हो रहा है नृत्य की दूसरी प्रक्रिया यह हुई कि एक गोपी दो गोपी एक कृष्ण दो गोपी एक कृष्ण क्योंकि ताशा मध्य द्वो और द्वयो हो यदि इस एक एक गोपी और एक एक कृष्ण हो तो एक गोपी के कंधे पर दोनों ओर से श्री कृष्ण आएंगे दोनों कंधे पर श्री कृष्ण की भुजा होगी और कहीं गोपी को ख्याल हो गया की ये दोनों ओर से इनके हाथ हमारे ऊपर कैसे आ रहे हैं तो ऐश्वर्य का बोध हो जाएगा और रसा हास हो जाएगा इसलिए अंगना अंगना मंतरे माधव माधवम माधवम धवो मधव माधवम माधवम मधवं चांगनाथा कल्पिते मंडले मध्यगा सजगौ वेणुना देवकी नंदन अब गोपियों ने महाराज दोनों ओर से पकड़ रखा देख हो सकी अब बाहर न जाने पा रहे और एक हाथ एक गोपी परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के और बीच में श्री कृष्ण को लेकर के नृत्य कर रहे हैं मंडलाकार जब रास प्रसंग और गाढ़ा हुआ तब क्या हुआ कि कृत्वा कृत्तावन तमात्मान जागतीर ब्रजोषित जितनी गोपिया हैं उतने कृष्ण हो गए और नारायण हर वृत्ति के साथ हर गोपी के साथ एक कृष्ण हर गोपी के साथ एक कृष्ण ऐसे मृत्यु होने लगा गोपाना, गोपिया नाम अंदना गोपिया नारायण ये तो है ही है कि वो गोपों की पत्नी है और दूसरे गा इंद्रिया पान्ति इति गोप्या जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखते हैं जो जने जने को अपनी इंद्रियों को भोग के लिए दे देता है उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है जो भगवान के लिए अपने सर्वस्व को सुरक्षित रखता है ये तो उन्ही के लिए है उन्हीं को श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है दूसरे गोभी इंद्रिय ही, ही पिबंध श्री कृष्ण रसम गोपा पत्नी नारायण अथवा श्री कृष्ण से गोभी पियते पीन पाने नारायण वो श्री कृष्ण अपनी इंद्रियों से गोपियों का पान करते हैं ऐसी गोपी महाराज और रास जो होने लगा पादन्य सीर भुज विधु तिथि सस्मित्रुवि भज्य मध्यल कुंडल्ड लोल सुन मुख्य कबर रसना ग्रंथ यद्धो गायंत्यस्तम तदितता मेघ चक्रे में ये उपासना कही हुई है कि कैसे भगवान की उपासना कैसे करना चाहिए कब विद्युतो नारायण जैसे बादलों के बीच में बिजलियां चमक रही हों ऐसे महाराज कृष्ण कृष्ण कृष्ण रसवर्षी सावरे सावरे मेघ और नारायण उनके बीच में बिजली की तरह गोपियां जो हैं वो चमक रही हैं विद्युतो वैद्युता नारायण ये श्री कृष्ण ये पर ब्रह्म परमात्मा है महाराज महा तद भी तद तद्ध बन ये भौतिक उपासना है और वैद्युत विद्युत आ, ये नारायण क्या नारायण आधिदेविक उपासना है आ, केनो केनोपनिषल में आ, और ध्याति व लेलायती व ये जो है आ, ये आध्यात्मिक उपासना है भगवत प्राप्ति के लिए इन तीनों प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है तद ई जती तन्नई जाती तद के और कभी शरीर ऐसा कप का महाराज कभी टुड्डी हिलती है कभी आंख हिलती है कभी भाव हिलती है नारायण हमने तो दो हमारे स्वामी अनंतानंद जी बैठे हैं या अपने कान को ऐसा नचाते हैं महाराजा अभ्यास है इनको कान नचाने का अब लोग जाकर देखने लगे कि तो कान नचा के बताओ हाँ जो ऐसे, ऐसे ऐसे भी हैं यहाँ बैठे हुए जो अपनी भाव को बिल्कुल नचा सकते हैं हमारे दर्शकों में यहाँ श्रोताओ में भी सो so, ये, ये, ये है नारायण तद ये जति कभी एक एक अंग थिरकता है तद नई जति कभी बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं तदवंत के कभी नास्ते नास्ते दूर चले जाते हैं और कभी बिल्कुल पास आ जाते हैं और सर्वस्य कभी गुरु की मंडल मध्य में बिल्कुल बीच में आकर के नृत्य करते हैं सो इस प्रकार भगवान का रास होने लगा रस एवं रासहा रस का ही नाम रास है रसा नाम समूह रास रसो के समूह को रास कहते हैं नारायण ये उपन, तैतरीय उपनिषद में रसो बैसा रसम जेवायम लब्धवा आनंदी भवती रस रूप में परमात्मा का वर्णन है असल में परमात्मा में यदि रस न आवे तो महाराज लोग उनका भजन कैसे करेंगे आ, भजनम नाम रसनम गोपाल तापनी उपनिषद ने बताया कि भजन माने क्या भगवान का रस लेना स्वाद लेना इसका नाम भगवान का भजन है भी ही। ही। ऐसा पांव की गति जो है ऐसी पटक गाँव पांव पाओ जो है ताल पर पड़ता है भुज विध्युति भी हाथ गति से ताल से हिलता है हस्तक देती है पांव की पटक और हाथ की जो है वो महाराज हस्तक भुज विद्यु तिविर सस्मित भ्रू और मुस्कान है होठों में और भाव है हिल रही हैं कभी बाहें कभी दाए है नारायण कभी सामने कभी ऊपर कभी नीचे सस्मित्री भजन मध्य ही, ही मध्य भाग कमर ऐसा लटकता है महाराज जैसे टूट गजायेगा और इतनी फूर्ती है नृत्य में भज्जन मध्य चल कुछ पटी और बक्ष स्थल पर जो वस्त्र है वो चंचल हो रहा है आंचल जो है वो चंचल हो रहा है चले कुछ पटई कु कानों में जो कुंडल है वो कपोलों पर चंचल हो रहे हैं नृत्य कर रहे हैं कुंडल ईर गंडलोलई स्व्यन मुख्य नृत्य करते करते पसीना आ गया मुख पर स्वीद्यन मुख्य कबर रसना ग्रंथया उनकी जो चोटी है जूड़े के रूप में कस के बधी हुई है न ना, ना कबर रसना ग्रंथया नारायण ना, कबर की जो रसना थी नारायण जो बधी हुई बधा हुआ था जूड़ा वो छूट गया और उसमें जो फूल लगे हुए थे वो बिखर गए ये कौन है कृष्ण वधवा ये श्री कृष्ण की वधु है बधु शब्द संस्कृत में चलता है जैसे हिंदी में बहु बोलते हैं बहु उसके लिए संस्कृत में बधु शब्द है बधनाती धु हो जो अपने पति को बांध ले हो उसका नाम है बधु भुजपास में बांध ले उसका नाम बधु अथवा बहती थी बधु हो जो नारायण उसके भार को उठा ले नारायण उसके बोझ का बहन कर ले उसका नाम बधु होता है ये कौन है ये कृष्ण बधु है ये कोई पढ़ाई नहीं है ये तो वस्तुता श्री कृष्ण की पत्नी है दूसरे जो इनको अपनी पत्नी मानते हैं वही भ्रम में हैं, वो तो प्रातितिक पति हैं मिथ्या पति हैं इनके वास्तविक पति तो ये श्री कृष्ण ही हैं, गायन त्यस्तम तेघ चक्रे बिरे, बिरे जो अब गान हो रहा है संगीत नृत्य की गति पर नारायण और जैसे बादलों के समूह में बिजलियां कौच रही हों ऐसे श्री कृष्ण मेघवत और ये गोपियां जो हैं ये विद्युतवत ये लीला हो रही है ये महाराज लीला देख करके सारा जो गण है देवता चंद्रमा ने अपनी गति भुला दी वो तो जहां के तहा स्थित हो गए और तारागण जहा के तहां स्थित हो गए और, और आकाश जो है वो विमान सतसंकुलम सैकड़ों विमान पर चढ़कर देवता लोग जो हैं वो देखने लग गए और इधर महाराज गाते गाते क्या हुआ कि गाना तो हो गया बंद अब केवल ध्वनि रह गई तंग करके किड़ किंकिन की किंकिड़ी की जो कमर में किंकि होती है कर धनी और हाथ में होता है कंगन और पांव में होता है मंजीर नूपुर नारायण केवल उनकी ध्वनि आवे अब गावे कौन सो भौरे आ गए और वो भवर भ्रमर जो है वो स्वर में स्वर मिला करके ताल में ताल मिला करके नृत्य की गति पर संगीत उनका ने चलने लगा और बहुत देर तक रस संगीत होता रहा नारायण असल में हमारा मन है चंचल जब तक भगवान भी चंचल होकर हमारे मन के साथ नहीं मिलेंगे ये रास बिलास नहीं करेंगे ये हमारा है मन दुखी जब तक भगवान इसको सुख नहीं देंगे ये हमारा मन जड़ से एक हो गया है जब तक भगवान इसको चिन्मय नहीं करेंगे और हमारा मन मिल गया है असत से जब तक भगवान इसको अपने सत स्वरूप में नहीं मिलावेंगे तो ये रास क्या है असत को सत में मिलाने की लीला अचित को चित में मिलाने की लीला दुख में आनंद भर करके उसको भी आनंद में बनाए देने की लीला ऐसा रास महाराज चलने लगा अब वो तो ब्रह्म ब्रह्मरात्र महाराज ब्रह्मा जी की एक रात बीत गई दूसरा जो मन दूसरा जो कल्प आया उस कल्प में फिर वही द्वापर वही ग्रह स्थिति वही नक्षत्र वही चंद्रमा ब्रह्मरात्र उपावृत्त है नारायण अब तो जब रास में गोपिया श्रांत हो गई तो कभी श्री कृष्ण अपने हाथ से किसी का पसीना पोच दे है नारायण और किसी को अपना तांबूल चरबित दे दे और नारायण रास पर रास रास पर रास बाद में सबको लेकर के जमुना जी के जल में प्रवेश किया और जमुना के जल में भी नारायण रास हुआ स्थल में रास हुआ जल में रास हुआ मन में रास हुआ नारायण आकाश में संगीत के द्वारा रास हुआ वायु में गति के द्वारा रास हुआ और नारायण प्रकाश में रास हुआ और जल में रास हुआ धरती पर रास हुआ ये संपूर्ण जात हर्ष उपरम्भति विश्वम आनंद से भर करके संपूर्ण विश्व को भगवान श्री कृष्ण आप्लावित आप कर देते हैं आप आप्यायित कर देते हैं तर कर देते हैं अपने रास से अब भी लोग महाराज य हो करके श्रवण करना चाहें तो वो बंसी की ध्वनि वो नूपुर की ध्वनि वो कंकण किंकिणी की ध्वनि नारायण वो रास का ताल वो स्वर आज भी सुनाई पड़ सकता है ऐसा रास हुआ और फिर जल विहार करके जद्यप गोपियों की इच्छा नहीं थी श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके हम वो सब अपने घर गयी अब महारायण राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये क्या धर्म रक्षा है अब तो डांटा सुखदेव जी ने सुखदेव जी ने कहा कि ये तो सबका मंगल सबका कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हैं और यहाँ तक कि ये जिनका चित्त अत्यंत विषया क्रांत है संसार के विषयों में लगा हुआ है जिनको रूप के दर्शन में ही आनंद आता है संगीत में ही आनंद आता है नृत्य में ही आनंद आता है जिनको सुगंध में और रस में ही आनंद आता है उनके चित्त को भी अपनी ओर खींचकर अपने में लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की नारायण श्रीघर स्वामी ने तो अत्यंत विषयाक्रांता नाम आकर्षण ऐसे कहा परंतु श्रीजी गोस्वामी जी महाराज ने टिप्पणी की तत्पर्यतम विवक्षितम ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के जीवन मुक्तों से लेकर के विषयी पर्यंत को भी अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान ने ये रास लीला की नारायण जो जोगी जो, जो महापुरुष भगवान के चरणों की सेवा कर लेते हैं तत्पाद पंकज पराग निशेव तृप्ता योग प्रभाव विधुता खिल कर्म बंधा स्वयरम चरंति मुनयो पिन त्त बपुषा क्या चर्चा करते हो कि मनुष्य के जो नियम है कानून है वे साक्षात भगवान पर लागू होते हैं वे तो जीवन मुक्त महापुरुष पर भी लागू नहीं होते और यदि तुम्हें बहुत संख्या हो तो चले जाओ गोपियों के जो पति थे उनसे पूछो और उन से पूछो वो क्या कहते हैं गोपी नाम तत्पति नाम, नाम। जो नाम गोपियों के हृदय में है गोपियों के पति के हृदय में है जो सबके हृदय में है वही परमेश्वर साक्षात प्रकट होकर के ये लीला कर रहा है लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए आसक्त करने के लिए सो स्वपार ब्रज वासियों को तो ये नारायण यही मालूम पड़े कि गोपी तो हमारे पास है हमको छोड़कर के कहीं गई ही नहीं है इस प्रकार महाराज रास लीला संपन्न हुई और इसकी फलस्तुति करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा विक्रीडितम ब्रज बधूव विष्णु श्रद्धा अनु तो अनुसरण याद अथ वर्ण जो इस रासलीला का श्रवण वर्णन करता है उसको भक्ति पराम भगवती प्रति कामम हरिद्रो गिनो त्यचिरे नदीरा उसकी भगवान से प्रीति हो जाती है और जो विषयों में प्रीति है जो कामनाओं में प्रीति है वो छूट जाती है असल में भागवत में ये नारायण मार्ग लिया गया है असल में भागवत में ये नारायण मार्ग लिया गया है कि जो भगवान की माया को जान ले तो भगवान की माया से कभी मोहित न हो और भगवान के नारायण काम लीला का चिंतन करे तो संसार का काम उसके लिए रूखे सुखे ए, बिल्कुल कठोर से हो जाएंगे ये तो बड़ी मधुर लीला है भगवान की आप जानते हैं समाधि लगती है सत की प्रधानता से और दृष्टा होता है चित की प्रधानता से नारायण और भक्ति होती है आनंद की प्रधानता से यद्यपि सच्चिदानंद एक ही है नारायण फिर भी सद्भाव की प्रधानता चिदभाव की प्रधानता आनंद भाव की प्रधानता से अब क्रियाशील सद्भाव का नाम जोग है और शांत सद्भाव का नाम समाधि है और क्रियाशील जो चिल भाव है उसका नाम है सर्वात्म भाव और जो शांत चिल भाव है उसका नाम है नारायण ब्रह्म भाव दृष्टा साक्षी भाव और नारायण जो आनंद भाव शांत है वो तो अंतर भोग्य है और जो आनंद क्रियाशील है वो भक्ति भोग्य है नारायण वो तो सर्वत्र भगवान सच्चिदा आनंद घन ब्रह्म का ही आदर्भाव है अब महाराज रास लीला के बाद क्या हुआ कि ब्रज वासियों के मन में तीर्थ यात्रा करने की आई चलो अड़ंती क्षेत्र में और वहाँ जो देवी है अवंती और पशुपति भगवान है उनकी सेवा की जाए दर्शन किया जाए तो यात्रा निकली जात निकली जब वहाँ गए लोग महाराज और पूजा पत्री देवी गौरी शंकर की करके